गीता तत्वचिंतन युद्धाय उत्तिष्ठ युद्ध से विरत के अन्य परिणाम अर्जुन तू भले ही ऐसा मानता हो कि तू युद्ध से घबराकर नहीं भाग रहा है बल्कि तू पुजनों के प्रति पितामह विष्व और आचार्य द्रोण के प्रति आदर बुद्धि रखने के कारण उनसे युद्ध नहीं करना चाहता पर तेरी यह बात कौरव पक्ष के महारथी नहीं मानेंगे यदि उनकी दृष्टि में तेरी बात सही हो तो वे पूछेंगे कि अर्जुन तुम तो युद्ध के प्रारंभ से ही जानते थे कि वे पूज्य तुम्हारे विरुद्ध युद्ध में खड़े हो रहे हैं यदि इनसे लड़ने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी तो तुम युद्धभूमि में आए ही क्यों वे तो यही सोचेंगे कि तू कौरवों की विशाल सेना को देखकर डर गया है और अब बहानेबाजी कर रहा है तेरी यह कायरता देख तेरे प्रति उनका दृष्टिकोण नितान्त बदल जाएगा वे अब तक तुझे वीर गांडीवधारी महादेव को रण में हरा देने वाले विजयी योद्धा के रूप में देख रहे हैं उनके हृदय में तेरे शौर्य के लिए बड़ा आदर भाव है पर अब वे तुझे तुक्ष दृष्टि से देखने लगेंगे तुझे कायर समझेंगे और अवाच्यवादांश बहुन वजिष्यंति तवाहिता निंदस्तौ सामर्थ्यम तथो दुखतरम निकिम तेरे वैरी लोग तेरी सामर्स्य की निंदा करते हुए ऐसी बहुत सी बातें कहेंगे जो न कहनी चाहिए इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी तेरे ये बैरी लोग तेरी निंदा में बढ़ा बढ़ा कर बातें कहेंगे जिन बातों की तूने सपने में भी कल्पना न की होगी तेरे प्रति वे सब कही जाएंगी यह तो मृत्यु से भी बदतर है ऐसा जीना भी किस काम का जहाँ जीवन में केवल अपकीर्ति ही अपकीर्ति हो तू कहता है कि भिक्षा के द्वारा आजीविका चलाना तू पसंद करेगा पर क्या तूने कभी इस पर विचार किया अर्जुन की जब तू भिक्षा पात्र लेकर निकलेगा तो लोग तेरी प्रशंसा नहीं करेंगे ऐसा नहीं कहेंगे कि अर्जुन कितना अहिंसा प्रिय है बड़ों को कितना मान देता है बल्कि वे तो तेरी खिल्ली उड़ाते हुए कहेंगे कि अर्जुन कायर और नपुंसक निकला वह छत्री की संतान नहीं है वे कहेंगे कि हम जो अर्जुन की वीरता की गाथाएँ सुनते आ रहे थे सब मिथ्या है अर्जुन सोच तो सही जब तू भिक्षा के लिए जाएगा और तेरे पीछे बच्चों के झुंड तुझ पर ताने कसते चलेंगे तब तुझे कैसा लगेगा युद्ध से दोनों हाथ लड्डू भगवान श्री कृष्ण बड़े अद्भुत मनोवैज्ञानिक है वे बातों को ठीक रखना जानते हैं वे अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहते हैं हतो वा प्राप्य स्वर्गम जित्वा भोगक्षसे महिम तस्माद उत्तिष्ठ कौनते युद्धा यह तो युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा जीत कर पृथ्वी का भोग करेगा अतएव हे अर्जुन युद्ध करने का दृढ़ संकल्प ले उठ खड़ा हो भगवान आगे समझाते हैं कि अर्जुन तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं हार या जीत की उभय अवस्थाओं में तेरे दोनों हाथों में मोदक है तो गुरुजन के प्रति युद्ध करने से पाप लगेगा ऐसा सोचकर युद्ध से कतरा रहा है पर तू यह क्यों भूलता है कि युद्ध न करने से स्वधर्म नास तथा अपकीर्ति रूप बड़ा पाप तेरे सिर पर आ चढ़ेगा तो युद्ध रूप हिंसा के पाप से इतना डरता क्यों है मैं वह रसायन तुझे देता हूँ जिससे युद्ध से होने वाला पाप तुझे छू नहीं पाएगा